बलवान होगी तो जीव के सब दोषों को खा जाएगी इसलिए ये ख्याल मत करो तो असल में लोग मनमुखी हो गए हैं शास्त्र बहिष्कृत और तर्क भी करते हैं तो कुतर्क करते हैं हो कुतरते हैं कुतरना आप लोग जानते हैं ये चूहे जो है ना ये कपड़ा कुतर देते हैं कागज कुतर देते हैं किताब कुतर देते हैं कुतर देते हैं ये कुतरना कहा ये कुतरना शब्द कहां से बना है ये कुतर्क में से क छोड़ के कुतर ले लिया गया है बोला तो किसी बात को केवल काटना कुतर देना ये कुतार्किक लोग ये बात मानते हैं कि परमात्मा हमसे कहीं दूर है परमात्मा हमसे कहीं देर में मिलेगा परमात्मा दूसरा है हम दूसरे हैं ये अपनी अलग राजधानी बनाना है ना असल में परमात्मा से अलग अपनी राजधानी बनाना एक नया पाकिस्तान ही बनाना है अटला परमात्मा हमसे दूर नहीं है परमात्मा के मिलने में देर नहीं है और परमात्मा कोई दूसरी वस्तु नहीं है ये जो संसारी लोग इसमें फंसे हुए हैं इस नानात्व का शास्त्र में बड़ा बड़ी निंदा है वो शास्त्र में वर्णन आया है ब्रह्म वेद ब्रह्म जो हवा जो हवई ए तद ब्रह्मेद ब्रह्म जो इस ब्रह्म को जान लेता है इस परमात्मा को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है परमात्मा ही हो जाता है देखो इसकी भी बड़ी लीला है परमात्मा को जानना और परमात्मा हो जाना तो आपको एक दिन सुनाया था शायद भूल गए हो आप जब मैं काशी में अभी गया तो वहां एक बहुत बड़े वृद्ध हैं पचासी नब्बे बरस थे बोला उनका नाम पूर्ण चंद्राचार्य है नाम ही है तो पता नाम लेने में कोई अरज नहीं तो तो आए थोड़ा दुखी होने लगे अब देखो जब मैं पढ़ता था तब वे अध्यापक थे बड़े थे वो अब तो उनकी उम्र पचासी नब्बे बरस की हो गई ना तो आपसे, आपसे अब से, से चालीस वर्ष पहले पचास वर्ष पहले भी वो काशी में एक अच्छे व्याकरण और अच्छे अध्यापक व्याकरण के माने जाते थे व्याकरण के बड़े भारी पढ़ था तो में गया तो आए थोड़ा दुखी होने लग गए मैंने कहा क्या बात है पंडित जी काहे को दुखी हो बोले कि पंडित सभा में से हमारा नाम काट दिया गया कि हा, किसके हाथ में है बोले पंडित राज राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ के हाथ में है उन्होंने हमारा नाम काट दिया तो आप उनसे कह के हमारा नाम फिर से पंडित सभा में लिखवा जाओ पंडित सभा में नाम रहने से बड़ा फायदा रहता है वो जितनी पंडित सभा होती है ना उसमें जो दक्षिणा मिलती है उस पंडित को भी मिलती है और पंडित सभा में नाम ना हो तो दक्षिणा नहीं मिलती है बड़े बड़े राजा लोग शेख लोग ना आके जब वहां पंडितों को दक्षिणा देते हैं राजेंद्र प्रसाद गए थे वहां तो सब पंडितों को ग्यारह ग्यारह रूपया दे पांव धोया पांच पंडितों का पांव धोया हो बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपने हाथ से और सबको ग्यारह ग्यारह रूपया दक्षिणा दे पर तो कम्युनिस्ट लोग तो बहुत नाराज हुए लोकसभा में लोकसभा में बड़ा हल्ला मचा राजेंद्र बाबू ने कहा कि वो हमारी श्रद्धा है वो हमारी भक्ति है उसको तो हटा नहीं सकते तो हुआ क्या कि मैंने कहा पंडित जी आखिर आपने किया क्या कि पंडित सभा में से आपका नाम कट गया तो बोले कि वेदांतियों का शास्त्रार्थ हो रहा था द्राविड़ जी राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ बैठे थे मैं गया मैंने बोलना शुरू कर दिया कि जैसे खड़े को जानने वाला खड़े से न्यारा होता है ऐसे ब्रह्म को जानने वाला भी ब्रह्म से न्यारा होता है तो उन्होंने एक बार दो बार हमको समझाया जरूर कि देखो तुम व्याकरण के पंडित हो और ये विषय वेदांत का है इसमें तुम बोलाहल मत करो लेकिन मैं बोलते ही रहा नाराज होकर उन्होंने मेरा नाम ही काट दिया पंडित सभा ने अब देखो आप ये सोचो कि ये बात तो आप रोज ही पढ़ते हो कि देह का दृष्टा देह से न्यारा होता है घड़े का दृष्टा घड़े से न्यारा होता है तो ब्रह्म को जो देखेगा ब्रह्म को जो जानेगा वो ब्रह्म से न्यारा होगा कि ब्रह्म से एक होगा ये ये बात भी जो लोग दुनियादारी की बातों में ही लगे रहते हैं ना उनकी समझ में नहीं आ रही देखो किसी को जानकर किसी से न्यारा कब हो सकता है कि जब जो चीज जानी जाए वो दूसरी जगह हो गए और जानने वाला दूसरी जगह हो गए रूमाल हाथ में है हैं और आवाज मुंह में है तो रूमाल अलग है और आवाज अलग है और जानने वाला दिल में है तब रूमाल अलग है और दिल में रहने वाला अलग है अच्छा और पैदा हुआ हो कोई दूसरे समय में और कोई जान रहा हो दूसरे समय में तो जानने वाला अलग होता है और चीज कोई दूसरी हो और जानने वाला दूसरा हो तो जानने वाला अलग होगा लेकिन आप सोचो कि जहां आप जान रहे हो ना जहां जानने की वृत्ति जहां है उसी जगह है और उसी समय और उसी ज्ञान के रूप में परमात्मा है कि नहीं जो मुझसे अलग होगा वो ब्रह्म ही नहीं होगा आ, ये चुनौती है ब्रह्म के लिए क्योंकि वो तो मैं कम ब्रह्म मैने ब्रह्म है सब पूरा है ब्रह्म सब पूरा है परंतु मुझको छोड़कर ये मतलब होगा ना तो मुझको छोड़कर जो ब्रह्म होगा वो ब्रह्म में मेरी कमी पड़ जाएगी वो ब्रह्म अधूरा हो जाएगा जो मेरा स्वरूप नहीं होगा अच्छा बोले भाई आ, मैं ब्रह्म नहीं और ब्रह्म मैं नहीं उल्टी बात हो जाएगी अगर ब्रह्म मैं नहीं होगा तो मुझसे जाने जाने वाले घड़े की तरह जड़ हो जाएगा और अगर मैं, ब्रह्म मैं नहीं होगा तो मैं जो है वो भगवान कहो विनाशी हो जाएगा क्षणिक हो जाएगा जब तक मैं ब्रह्म नहीं होगा तब तक मैं पूर्ण नहीं होगा अविनाशी नहीं होगा और अद्वितीय नहीं होगा और जब तक मैं ब्रह्म नहीं होगा तब तक ब्रह्म अद्वितीय नहीं होगा पूर्ण नहीं होगा चैतन्य नहीं होगा अविनाशी नहीं होगा दोनों एक होकर के ही सुरक्षित रह सकते हैं मैं और ब्रह्म एक है तो अद्वितीय है तब ब्रह्म दृश्य नहीं है दृष्टा का आत्मा है इसलिए उसमें जन्म मरण नहीं है तब वो अन्य नहीं है तब वो जड़ नहीं है दृश्य नहीं है दूर नहीं है उसके मिलने में देरी नहीं है मिला मिलाया है तो शास्त्र जो है वो ये वर्णन करता है एक ऐसी बात का वर्णन करता है शास्त्र। एक एक ये भी वेदांत की प्रक्रिया समझने लायक है वेदांत का ये दावा है वेदांत के सिवाय दूसरे किसी भी प्रमाण से जुक्ति से है ना बुद्धि से स्थिति से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती ये वेदांत का दावा है वेदांत धर्म का फल नहीं है उपासना के गर्भस्थ नहीं है बोला उपासना का बच्चा नहीं है ऐसे कहो कि धर्म का फल क्या है का स्वर्ग धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा तो जितना धर्म करोगे उतना स्वर्ग मिलेगा और जब धर्म ये तो जितना पैसा होटल में जमा करो उतने दिन उसमें खाओ है ना ये जैसे बड़े बड़े होटल होते हैं ना ऐसे स्वर्ग है हो वहा बड़ा बढ़िया बगीचा बना हुआ है नंदनवन वैभ्रज चैत्र ये सब वहां उपवन है वहां मेनका रंभा विप्रचित ये सब अपसराए है ना वहाँ पीने के लिए अमृत है वहां मन में जो बात आवे ना कि ये चीज हमको मिले तो बटन नहीं दबाना पड़ता मन में आते ही वहाँ वो चीज आ जाती है हा विमान पर घूम लो अप्सरा के साथ रह लो अमृत पी लो पार्क में रह लो जितना सुंदर चाहे शरीर है ना जितना सुंदर चाहे शरीर अपना बना लो लेकिन जब पैसा खत्म तब निकलो यहां से स्वर्ग तो एक ऐसा होटल है जो पैसे से मिलता है ऐसे समझो कि जितना धर्म करेगा आदमी उसके फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है उपासना जो है वो प्रेम और एकाग्रता के द्वारा परमात्मा को अपने पेट में ले लेती है गर्भस्थ हो जाता है परमात्मा तो धर्म का फल विनाशी होता है और उपासना का फल भाव से परिच्छेद्य होता है भाव से परिच्छेद्य होता है जब तक भाव रहेगा तब तक उस फल की अनुभूति होगी अगर नींद आ गई तो ना रहे नींद आ गई तो उपासना के भाव की अनुभूति नहीं होगी हाँ प्रलय में भी नहीं होगी यदि जब प्रलय में भी होवे तब भी जब उपासना का मानसिक वेग समाप्त हो जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगी योग की स्थिति कहो स्थिति का स्वामी है ब्रह्म धर्म का फल ब्रह्म नहीं है उपासना का शिशु गर्भस्थ शिशु ब्रह्म नहीं है उपासना का बच्चा नहीं है और स्थिति का आश्रय नहीं है स्वामी कब प्राणायाम करके प्रत्याहार करके धारणा करके ध्यान करके अपनी वृत्ति को अंतर्मुख किया अब सारी वृत्ति एक में एक एक में एक एक में एक समा करके जाके शांत हो गई और साक्षी जो है वो अलग होकर के द्रष्टा होकर के उस निरोध वृत्ति को देख रहा है सदा स्वरूपेवस्थानम ओले का ये जो स्थिति है इस स्थिति का स्वामी इस स्थिति का आश्रय इस स्थिति का दृष्टा परमात्मा नहीं है वो तो अधूरा है एक चित्त की समाधि को ही अपनी समाधि मान के जो बैठा हुआ है उसमें पूर्णता कहीं हंसी करने लायक भी नहीं है वो तो इतनी दयनीय है आ, कोई योगी होए तो चिढ़े मत भाई मतलब वो जो प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा लगाई हुई जो समाधि है और उस एक चित्त की समाधि का जो दृष्टा है परमात्मा वो होता है जो सर्व का दृष्टा है सर्व चित्त का दृष्टा है सर्व का और सर्व के चित्त का आश्रय है सर्व और सर्व के चित्त का अधिष्ठान है सर्व और सर्व का चित्त जिसमें कल्पित है सर्व और सर्व का चित्त जिसमें है ही नहीं है उस अद्वितीय तत्व का नाम परमात्मा है जो एक मन में लगी हुई समाधि को लेकर के बैठा हुआ है तमाशा दिखा रहा है हमारे वेदांती लोग जो है ना, ना हाँ। तो योग जन्य योग जन्य स्थिति के आश्रय का नाम या स्वामी का नाम या दृष्टा का नाम परमात्मा नहीं है श्री अच्युत मुनि जी महाराज गंगा तट पे प्रस्थानत्रयी पढ़ाते थे तो बोला प्रस्थानत्रय में उपनिषद भी है वो उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता तो उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र क्रम ऐसा है था ना क्योंकि गीतार्थ का निर्णय भी ब्रह्मसूत्र में है तो प्रस्थान तय का स्वाध्याय हो रहा था अच्युत मुनि जी को लोग बड़ा भारी ज्ञानी मानते थे गंगा किनारे सो महाराज मालूम पड़ा कि एक आया है जोगी और पांच छह मील पर वहां से दूर कह रहा चोकमुनि जी अनूप शहर में थे और वो जोगी आके अवंती देवी में ठहर गया वहां से पांच चार मील ऊपर है वो पांच छ मील आठ तो लोगों को मालूम हुआ कि किसी को कोई रोग हो तो वो जोगी तुरंत दूर कर देता है तो किसी सत्संगी को बुखार वो सिर में दर्द था उसने कहा कि जरा हम परीक्षा कर आवे ना तो गया हो अब वो गया उन्होंने जरा आंख टेढ़ी करके देखा उसकी तरफ हाँ सिर पे हाथ रख दिया सिर का दर्द दूर हो गया दूर हो गया तो आया सत्संगों में चर्चा चली अब महाराज वेदांति लोग जो हैं वो गए उसका दर्शन करने और बोले कि महाराज ये विद्या तुम हमको बता दो जिससे सिर का दर्द अच्छा हो जाता है तो बोले कि अब वेदांत पढ़ना छोड़ो आओ हमारे पुराना करो प्रत्याहान करो अब सब लोग उधर चले गए तो एक दिन कोई नया है ना नया आदमी अचुत मुनि जी के पास आया अकेले बैठे हुए कुर्सी पर बैठे हुए सूरज की ओर देख रहे थे पूछा क्या कर रहे हो तो महाराज बोले सूर्यावच्छिन्न चैतन्य और नेत्रावच्छिन्न चैतन्य की एकता का चिंतन कर रहा हूं तो महाराज आजकल स्वाध्याय नहीं होता है सब नहीं होता है तो बोले आजकल सब लोग सिर का दर्द दूर करने गए हैं अविद्या का दर्द जो है ना वो दूर करने की बासना कम हो गई है सिर का दर्द दूर करने गए तो महाराज ये जो चमत्कार है ना संसार के हमारे भी ऐसे कई भगत थे हो लेकिन वो पीछे टूट गए सब बोला ये जो लोग स्वार्थ के कारण आते हैं ना स्वार्थ के कारण एक आदमी हमारा बड़ा भगत हो गया था जब मैं गीता प्रेस में था जब तो एक एक बार दो बार ऐसा हुआ वो हमारे पास रहता था हम लिखवाते थे वो लिखता था अच्छा सत्संगी था उसको कई अनुभव भी बहुत अच्छे हुए थे तो एक दिन आके बैठा पंडित जी मैं पंडित जी ही था पंडित जी सिर में बहुत दर्द है आज मैं लिख नहीं सकता तो स्वामी सनातन देव जी बैठे थे मुनीलाल जी जिनका नाम था ना मुनीलाल जी वो भी अपने पास है तो मैंने कहा कि अगर इसके सिर का दर्द कोई ले ले तो मैं अभी दूर कर सकता हूँ तो दूर करो और मैंने भरा जो हाथ करके जो ऐसे किया <laughs> वो तो था हमारा बड़ा विश्वासी बड़ा भगत था उसको तो खट्ट से हुआ की हमारे सिर का दर्द मिट गया और सनातन देव जी को ये हुआ कि हमारे सिर में दर्द आ गया <laughs> तो बोले कि बाबा हमको नहीं चाहिए <laughs> हमको नहीं चाहिए हम तो समझते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है ना कर लो अब तो ऐसा हो गया आप क्या किया जाए तो दिन दो दिन सिर का दर्द भोग कर फिर रह गए तो ये जो ये सब जो करामाप जिसको बोलते हैं ना चमत्कार बोलते ऐसा एक बार दो बार और हुआ ना तो वो संकल्प और श्रद्धा ये जब दोनों मिलते हैं ना तब इस तरह की करामात होती है और महात्मा लोग इसको दो कौड़ी की चीज नहीं समझते हैं है जो लोग जिंदगी भर वेदांत सुनते हैं और किसी ने कहा आओ हम तुम्हारा ध्यान लगवा दें और लेके दो पैसे का फूल और चंदन दौड़े हम ध्यान लगवा के आते हैं है ना इसका मतलब ये होता है कि उनकी ना अपने साधन में श्रद्धा है न अपने मंत्र में श्रद्धा है न देवता में श्रद्धा है न गुरु में श्रद्धा है वो दौड़े एक ध्यान लगवा के आएंगे चमत्कार करके आएंगे है वो सस्ते में कोई ईश्वर दिखाने आया है तो सस्ते में चमत्कार देखने के लिए जो लोग दौड़ते हैं वो वेदांत के अधिकारी नहीं होते हैं ये साफ नारायण बहुत छोटी बहुत नीचे दर्जे की बहुत नीचे दर्जे की चीज है यह तो सिद्धियों में भी नहीं है माने जोग दर्शन की जो सिद्धियां है ना उनकी कक्षा भी है ना इतनी नीची नहीं है तो ये जो चित्त की समाधि लग गई निरोध हो गया संसार में हजारों मच्छर हैं हजारों चमार हैं हजारों चोर हैं हजारों वे हैं है, है नीन चार अरब तीन चार अरब मनुष्य है उनमें से एक मनुष्य के चित्त की निरोध दशा को अपनी श्रेष्ठता का हेतु मान करके जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कितना परिचिन का अभिमानी हुआ कहा अद्वितीय ब्रह्म और कहा ये एक चित्त की एक परिचिन चित्त का अभिमान ये हमारे समाधि लगती है हमारे ध्यान लगता है है ना ना ये सब बात जो है वो वेदांत में नहीं चलती है वेदांत स्पष्ट रूप से ये दावा करता है कि जब तक परिच्छिता का अपवाद करके अपने को परिच्छिता के अभाव का अधिष्ठान परिच्छिन्नता के अभाव का दृष्टा जिसमें परिच्छिनता का अभाव उसी में प्रतीति मात्र परिच्छिता माने परिच्छिता में थे तत्म से आदि महाबाग के जन्य वृत्ति के द्वारा जब तक ब्रह्म से अपने अभेद को नहीं जानोगे तब तक अगर तुमको मालूम पड़े कि हमको परमात्मा मिल गया तो वो तुम्हारा ब्राह्म है वो असली परमात्मा नहीं है वो नकली परमात्मा है नतु तो तद्द्वितीय परमात्मा में दूसरी कोई वस्तु नहीं है द्वितीय अद्वय वयम भवती जो दूसरा है उससे भय होता है देखो निंदा ये द्वैत का अपवाद कर दिया द्वैत है ही नहीं अगर द्वैत सच्चा होता तो श्रुति कैसे कैसे कि कि ये, ये कहो कि हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव करेंगे कि द्वैत नहीं है तो इंद्रियों के द्वारा कभी अनुभव होगा कि द्वैत नहीं है बोले हम मन से अनुभव करेंगे कि द्वैत नहीं है हम युक्ति से सोचेंगे कि द्वैत नहीं है नहीं नहीं जो इंद्रियों का दृष्टा है जो मन का दृष्टा है जो युक्तियों का दृष्टा है जो बुद्धियों का दृष्टा है वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न आत्मा ब्रह्म ही है और जब तक द्वैत रहेगा ये एक आपको तो सुनावे द्वैत शब्द है ना इनको मध्य संप्रदाय में द्वैत शब्द का अर्थ संशय किया जाता है वो द्वैत माने असंिग्ध तो अब द्वैत माने जाऊट हो गया बिल्कुल है ना द्वैत और काव्य में काव्य में द्वैत माने तो कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि जिसमें दो ना हो सो द्वैत हाँ आपको पता बता देता हूं किसी को देखना हो तो देखे किरातार जुनिय के प्रारंभ का जो श्लोक है मंगलाचरण जुधिष्ठिर द्वैत बने बने चरा श्रीणाम अधिपस्य पालिनी का ये श्लोक है तो उसमें द्वैत बने बने चरा तो धर्मराज युधिष्ठिर द्वैत बन में रहते थे तो द्वैत बन का अर्थ मल्लीनाथ ने किया है टीकाकार ने द्वैत बन का किया है द्वे ते जस्मात द्वे इते निर्गते निष्क्रांत जस्मात तद्वीतम द्वितमेव द्वैताम जिसमें दो नहीं है उसका नाम द्वैत जिसमें राग द्वेश जिसमें राग द्वेश नहीं है उसका नाम द्वैत बन ऐसी जगह जुधिष्ठिर रहते थे अजात शत्रु युधिष्ठिर तो ऐसे बन में द्वैत बन का अर्थ भी अद्वैत बन हो गया द्वितीय अद्वैत भयं देखो जी कोई दूसरा होगा तो भय जरूर होगा आपको क्या सुना मैं जब ऐसे कमरे में रहना पड़ता है ना जिसमें एक आदमी और हो तो क्या मजा आता है हैं अरे भाई शरीर सब थका रहना चाहिए कहीं नंगे न हो जाएं है ना और हाथ पाव पटकेंगे तो देखने वाले को कैसा लगेगा ऐसे कमरे में जब रहते हैं जहां कोई और होवे, गए जहां कोई और होवे, तो देखो संकोच जरूर होगा द्वितीय आग वही भयमे अच्छा बोलो आप दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिससे आप अपने दिल की सब बात कह सकते हो सीताराम एक चित्त के अभिमान की बात छोड़ो दिल में आने वाली जो बातें बोले हम अपनी मां से कह सकते हैं बोले आपकी पत्नी है कि नहीं आ, पत्नी की बात मां से कहने की नहीं होती हो अच्छा मां की सब बात आप अपनी पत्नी को बता सकते हो माँ पत्नी की सब बात पिता को बता सकते हो आ, स्वयं जितना विश्वसनीय है स्वयं स्व जितना आस्थेय है उतना क्या दुनिया में कोई आस्थेय है तो फिर आप परमात्मा पर कहा तक अपनी आस्था बढ़ाना चाहते हैं द्वितीय आदवई भयम अवधे ऐसा देखते हैं दुनिया में जो आज शत्रु है वो कल मित्र हो जाता है जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो जाता है जो आज खाने पीने में अच्छा लगता है वही कल खाने पीने में अच्छा नहीं लगता हमको बचपन में खीर बहुत अच्छी लगती है दस बरस की उम्र होते होते वो गलानी हुई कि खीर में जो चावल है ना वो तो सफेद कीड़ा मालूम पड़े हाँ उसके बाद बीस पच्चीस बरस तक खीर देख के क्या आवे जो चीज बचपन में बहुत प्यारी थी दुनिया बदलने वाली है बोला जहाँ कोई दूसरा मालिक रहेगा आप अपने साधन के बेग से जो समाधि सिद्ध करोगे वो बेग में शिथिलता आने पर टूट जाएगी जो व्यायाम व्यायाम व्यायाम जो व्यायाम करके व्यायाम करके जो बल पैदा करोगे वो बुढ़ापे में टूट जाएगा जो मन को अपने बल पर पक्का करोगे वो ढीला पड़ जाएगा और जो तर्क जो जुक्ति आज, आज आपको बिल्कुल सच्ची मालूम पड़ती है वो बुढ़ापे में नहीं मालूम पड़ेगी जब आपके मन शिथिल हो जाएंगे संसार में आंख के द्वारा पूर्णता नहीं देखी जा सकती जीभ से पूर्णता चाटी नहीं जा सकती नाक से पूर्णता सूंघी नहीं जा सकती त्वचा से पूर्णता छू नहीं जा सकती वहां द्वहित है मन से पूर्णता का ध्यान भी नहीं किया जा सकता वह कल्पित है पूर्णता इंद्रियों के द्वारा अनुभूत न होने के कारण बुद्धि से सोची भी नहीं जा सकती क्योंकि बुद्धि उन्हीं बातों पर सोचती है जिनका प्रत्यक्ष होता है और जिनका संस्कार होता है जो अनुभव का विषय होता है बिल्कुल अश्रुत अज्ञात पदार्थ के संबंध में बुद्धि की गति नहीं है तो जो बुद्धि का दृष्टा है वो बुद्धि की सुशुक्ति का भी दृष्टा है वो बुद्धि की समाधि का भी दृष्टा है और वो बुद्धि में जो देश काल की कल्पना है उसका भी दृष्टा है और वो दृष्टा परमात्मा है जब तक दूसरा होगा वो तुम्हें जेल खाने में डाल सकता है जो दूसरा है वो तुम्हारा शत्रु हो सकता है दूसरा तुमको खा सकता है इसलिए तुम्हारे पर रूप प्रयोजन की प्राप्ति संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति द्वैत मिटाए बिना नहीं हो सकती। उदरम अंतरंग करुते अत तस्वय भ जो थोड़ा भी परम स्वल्पम जो थोड़ा भी फरक रखता है अंतर रखता है उसको भय होता है एक बात आपको पूछते हैं कि परमात्मा का ज्ञान सच्चा कि तुम्हारा ज्ञान सच्चा नारायण अभिमान तो कहता है कि नारायण है।, है ना परमात्मा के बारे में भी जो हम जानते हैं वही ही सच्चा जरा सी आंख बंद हो गई पांच दस मिनट और मन की गति जरा अच्छी हो गई है ना मानते हैं कि अरे हम तो लूट ला है ब्रह्म को ऐसे नहीं ब्रह्म लूटा जाता है ना ये जब तक आत्मा और ब्रह्म में किंचित भी अंतर रहेगा उदरम उदरम अंतरंग्रदय असल में दो आदमी में फर्क क्यों है बोले पेट की वजह से उदरम अंतरंग्रदय ये औदरिक है हो, औदरिक है मनुष्य जो है ना हा ये बोले कौन बाधी है ये है? ये समाजवादी है कि साम्यवादी है कि पूंजीवादी है कौन वादी है बोले मनुष्य पेटवादी है ये बादी है मनुष्य अपने भोग के कारण अपने भोग सुख के लिए ये परमात्मा का तिरस्कार करके बैठा है अच्छा ज्ञान किसका पेट बोले हमको देखो परमात्मा का ज्ञान बिल्कुल सच्चा अगर परमात्मा का ज्ञान सच्चा नहीं तो परमात्मा ही नहीं हो है? तो बोले कि देखो परमात्मा का ज्ञान सच्चा तो हमारा ज्ञान उससे मिल जाना चाहिए ना जब तक उससे नहीं मिलेगा तब तक हमारा ज्ञान झूठा और जब परमात्मा का ज्ञान और हमारा ज्ञान एक है ना पहले भी फर्क नहीं बाद में भी फर्क नहीं बीच में भी फर्क नहीं तब जरा मिलाओ आ, क्या मिला हे ये पूर्व है ये पश्चिम है ये दक्षिण है ये उत्तर है ये तुमको ज्ञान हो रहा कि परमात्मा को भी ऐसे ही मालूम पड़ता है ना रहे। अगर परमात्मा शरीरधारी धारी होके एक जगह बैठेगा तब उसको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे मालूम पड़ेगा और परमात्मा अपने स्वरूप में है तो उसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता पूर्ण में ये दिशा भेद कहाँ से होगा न तो देखो ये तुम्हें तो भ्रांति हो रही है कि नहीं परमात्मा के ज्ञान से विरुद्ध ही तुम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अपने देहाभिमान के कारण इंद्रियों के कारण सच मान रहे हो और ये भूत भविष्य वर्तमान नारायण ये तो जो यहाँ का दिन रात है जो पृथ्वी और सूर्य की गति है जो घड़ी की सुई घूमती है उसके कारण भूत भविष्य वर्तमान होता है ना मन में होता है मन में अब परमात्मा के अखंड स्वरूप में भूत भविष्य वर्तमान कहा है कि परमात्मा के ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान नहीं है और तुम्हारे ज्ञान में है, तो तुम्हारा ज्ञान भ्रांत है परमात्मा के ज्ञान में अपना पराया नहीं है और तुम्हारे ज्ञान में अपना पराया है तो तुम्हारा ज्ञान भ्रांत है जब तक परमात्मा के ज्ञान से तुम्हारा ज्ञान परमात्मा के आनंद से तुम्हारा आनंद परमात्मा की सत्ता से तुम्हारी सत्ता परमात्मा की अद्वितीयता से तुम्हारी अद्वितीयता जब तक एक नहीं हो जाती तब तक ज्ञान नहीं है भ्रांति है जो थोड़ा भी अंतर परमात्मा और अपने के बीच में ले आवेगा उसको भेद भेद होगा भेद बढ़ाने के लिए होता है एक में अनेक को बताने के लिए विज्ञान होता है और अनेक में एक को बताने के लिए ज्ञान होता है ये जो हमारा वेदांत ज्ञान है ना विज्ञान है शिल्प कला एक सीमेंट है ना सीमेंट को गीला करके और उससे कितना बेल बूटा बना दें भीत पर है विज्ञान है हो एक चीज में दूसरी चीज मिला के कितना रंग बना दें ये विज्ञान है है ना एक लोहे की कितनी चीज बना दें, एक आलमोनियम की कितनी चीज बना दें, है ना? इसका नाम विज्ञान है ये विशेष ज्ञान को बढ़ाने वाला है और ज्ञान वो है जो राग-द्वेष को मिटाने के लिए पाप पूर्ण को मिटाने के लिए सुखी दुखी पने को मिटाने के लिए स्वातंत्र पारतंत्र के भेद को चौपट करने के लिए एक अद्वितीय आत्मा के साथ जो एक कर दे नहीं तो मृत्यु से मृत्यु माप होती जय हश्यती और विज्ञान युद्धोन्मुख है ज्ञान जो है वो शांति उन्मुख है बना विज्ञान युद्ध की ओर ले जाता है हमारा रहस्य उनको न मालूम पड़े उनका रहस्य हमको न मालूम पड़े हम ज्यादा जान के आगे बढ़ जाएं वो कहता है हम ज्यादा जान के आगे बढ़ जाए है न ये आगे पीछे करने वाला नहीं है ये तो सबको एक करने वाला है तो ज यह नाने वश्य दी जड़ अलग है चेतन अलग है आत्मा अलग है परमात्मा अलग है इनके भेद का कहीं ठिकाना है जड़ जड़ में भेद जीव जीव में भेद जीव जड़ में भेद जीव ईश्वर में भेद ईश्वर जड़ में भेद ना तो भेद पर भेद भेद पर भेद ये बनाने वाले लोग तो ये कहो कि लौकिक रीति से विज्ञान को अस्वीकार करते हैं नहीं लौकिक रूपी रीति से ज्ञान विज्ञान को अस्वीकार नहीं करता जब वो शरीर की इंद्रियों के भेद को ज्ञान स्वीकार करता है मन के भेद को स्वीकार करता है विषयों के भेद को स्वीकार करता है ये व्यावहारिक भेद है वो तो व्यवहार के लिए है ये राग देश करने के लिए नहीं है ये पापी पुण्यात्मा करने के लिए नहीं है ये स्वर्ग नरक में ले जाने के लिए नहीं है जन्म मृत्यु में ले जाने के लिए नहीं है है ना विज्ञान तो व्यवहार के लिए है बोले भाई हवाई जहाज का मोटर से कोई द्वेष मोटर धरती पर चलने के लिए है और हवाई जहाज आसमान में उड़ने के लिए है कोई दोनों में द्वेष थोड़ी है ये जो व्यावहारिक ज्ञान है वो व्यवहार के लिए है और ये परमार्थ ज्ञान जो है वो आ, सब के भीतर जो पाप पूर्णी राग द्वेष सुखीपना दुखीपना नरक स्वर्ग परिचन्नपना संसारीपना है ये जो मानस दुख के कारण हैं, उन दुखों को मिटाने के लिए है अच्छा जी फिर आपको सुना जीवात्म अभेदेन प्रशस्य से ना निंदते यदिजसम जीवात्म पृथक् युत्पत् प्रकर्ति भविष्य वृत्ति गौणं तत् मुख्यम नुज्य से मृलोह विस्फुिंगाई सृष्टियाचोदिता उपाय सोतारायेद कथन आश्रमास्त्रिधा मध्यमोत्कृष्टृष्ट उपाकोपदेय तदर्थमनुकंपया ये बात देते हैं कि आत्मा और जीव आत्मा और जगत आत्मा और ईश्वर ये सब शब्द ही अलग अलग होते हैं इनका अर्थ जुदा जुदा नहीं होता अनन्यत्व अन्य नहीं है आत्मा से जीव अन्य है आत्मा से ईश्वर अनन्न्य है आत्मा से जगत अनन्य है अनन्या है माने जुदा नहीं है खुद ही खुद है न खुद के बिना खुदा है न खुद के बिना खुदी है ये खुदा और खुदी दोनों के मूल में खुद बैठा हुआ है किसको मालूम पड़े कि ईश्वर है किसको मालूम पड़े कि जीव है किसको मालूम पड़े कि जगत है योग वाशिष्ठ में एक जगह आता है कि गुरु से बड़ा कौन जिसने ये निश्चय किया कि गुरु में ये ये योग्यता है और ये गुरु बनाने लायक है तो गुरु की योग्यताओं की जांच पड़ताल करके उनके योग्य होने का जिसने निश्चय किया वो गुरु से भी बड़ा है गुरोर योग्यत्व निर्णयता तवम तथोष गुरोर गुरु हो गुरु की योग्यता का निर्णय तुमने किया इसलिए तुम गुरु के भी गुरु हो ईश्वरास्तित्व निर्णयता तवम सतोषी महेश्वरा हा। और ईश्वर है कि नहीं इसका निर्णय किसने किया जिसकी एक नजर में ईश्वर समा गया देख लिया ईश्वर ऐसा ईश्वर ऐसा ईश्वर ऐसा अरे ईश्वर छोटा हो गया नजर बड़ी हो गई ईश्वर तो के अस्तित्व का जिसने निर्णय किया वो ईश्वर से भी बड़ा ऐसे जो बाधित्व तो में आता अन्यवाब अभेदेन प्रसत्ते थे प्रशंसा का भी अभिप्राय होता है राजानो जम प्रशंस प्रशंसा पंडिताधवो यम प्रशंसा स पार्थ अश्वपति जनक आदि राजा जिसकी प्रशंसा करें जाज्ञ बल्कि वशिष्ठ आदि विद्वान जिसकी प्रशंसा करें और सुखदेव वामदेव दत्तात्रेय आदि अवधूत जिसकी प्रशंसा करें विद्या का धन लौकिक धन विद्या का धन और त्याग का धन तीनों अपने धन को जिसके आश्रित समझे हैं वो बड़ी चीज है अच्छा एक बात आप ध्यान में जब आपको भूख लगती है प्यास लगती है तब आप स्वयं खाते पीते हैं ना कि अपने बदले किसी दूसरे को भेज देते हैं माने अपने लिए ग्रहण करना स्वयं होगा दूसरा आपके लिए ग्रहण नहीं करेगा और त्याग करना हो टक्की जाना हो तो किसी दूसरे को कह कि तुम हमारे बदले हुआ हो तो त्याग आपके बदले दूसरा कोई नहीं करेगा आपको ही करना पड़ेगा और आंख से देखने की कोई चीज है तो आपके बदले दूसरा कोई नहीं देखेगा आपको ही देखना पड़ेगा इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म है ये ज्ञान आपके बदले न दूसरा कर सकता न करा सकता आपको स्वयं ही ये ज्ञान करना पड़ेगा आपके सिवाय दूसरा कोई आत्मा ब्रह्म की एकता देख के आवे और आप हर लगे न फिटकरी रंग चोखा आवे घर बैठे ज्ञानी हो जाना चाहे ऐसा नहीं हो सकता स्वयं को इसके लिए प्रयास करना पड़ता है तो प्रशंसा शास्त्र जिस वस्तु की करता है उसको ग्रहण करना चाहिए और निंदा जिस वस्तु की शास्त्र करता है उसका परित्याग करना चाहिए तो अब निंदा और प्रशंसा इन दोनों के द्वारा ये बात बताते हैं कि आत्मा और ब्रह्म की एकता के ज्ञान की शास्त्र में बड़ी प्रशंसा है इसका फल कीर्तन है और नानात्व दर्शन की भेद दर्शन की बड़ी निंदा है इसलिए नानात्व दर्शन है है त्याज्य है और एकत्व दर्शन जो है वो ग्राह्य है उपादेय है रोज आप बात करते हैं चंद्रो को शो कहा आत्मवाभूत विदानतः तत्को हम कह जानकार पुरुष जब ये जान लेता है कि ये सब कुछ दिखने वाला अपना आत्म ही है ये शीश ही है जो नगराकार दिख रहा है ये ज्ञान ही है जो प्रपंचाकार दिख रहा है जितना प्रपंच है सब का सब भावनात्मक है भान से जुदा ज्ञान से जुदा कोई प्रपंच नहीं है और भान अपना आपा है दूसरे को दूसरे का भान हो रहा है ये भी हमको ही भान होता है ईश्वर को संसार मालूम पड़ता है ये भी हमको ही मालूम पड़ता है और हमारे भाई को संसार मालूम पड़ता है ये भी हमको ही मालूम पड़ता है ये ये आविष्कार हो गया ये भी हमको ही मालूम पड़ता है तो एक अनुपश्यता नाना दर्शन अज्ञानी को भी होता है और ज्ञानी को भी होता है परंतु अज्ञानी नानाथ दर्शन को सच्चा समझता है और ज्ञानी नानात् दर्शन को भ्रांत दर्शन समझता है ऐसा नहीं समझना कि जिसको तुम ज्ञानी मानते हो उसकी आंख से लाल पीला काला हरा नहीं दिखता उसको भैरवी और केदारा के आलाप में भेद नहीं मालूम पड़ता उसको कोयल की गुहू में और कौए के काउ काव में फर्क नहीं मालूम पड़ता ऐसा नहीं समझना उसको भी मालूम पड़ता है पर वो जानता है कि ये मालूम पड़ता है उसको भी करेला कड़वा और शक्कर मीठी लगती है उसको भी ये कमल का इत्र है और ये गुलाब का इत्र है ये मिट्टी का इत्र है ये का इत्र है कि मालूम पड़ता है परंतु जानता है कि मालूम पड़ता है